संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में महाभारत कथा की जानकारी अलग अलग भागों में प्रस्तुत की जा रही है महर्षि पाराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद ने महाभारत की कथा की रचना की उन्होंने इस कथा को सबसे पहले अपने पुत्र शुभदेव को कंठस्थ कराया था और बाद में अपने शिष्यों को महाभारत की कथा का प्रसार मानव जाति में महर्षि वैशम ने किया महर्षि वैशम व्यास जी के शिष्य थे महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया इस यज्ञ में सूत जी भी मौजूद थे सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई और इसी सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की गई। एक बार राजा शांतनु नदी के किनारे टहल रहे थे तभी गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण कर नदी के तट पर आ खड़ी हुई गंगा के सौंदर्य और नव यौवन को देखकर राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए उन्होंने उस सुंदर युवती से विवाह करने का निश्चय किया गंगा राजा शांतनु से विवाह करने को तैयार हो गई। लेकिन, लेकिन इससे पहले, पहले उसने राजा शांतनु के सामने शर्त रख दी राजा, राजा शांतनु ने गंगा, गंगा की सारी शर्तें स्वीकार कर ली और उस शर्त को पूर्ण रूप से पालने का वचन भी दिया गंगा ने कई तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया लेकिन पुत्र के जन्म लेते ही वह उसे नदी की तेज धारा में फेंक देती थी और खुशी खुशी शांतनु के महल में वापस आ जाती थी गंगा के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते उन्हें बहुत दुख होता किंतु वचन के अनुसार वे मन महसूस कर रह जाते थे गंगा ने जब सात बच्चों को नदी की धारा में बहा दिया और आठवें बच्चे की बारी आई तब राजा शांतनु से नहीं रहा गया उन्होंने इस घृणित कार्य को करने से गंगा को मना किया गंगा बोली राजन क्या आप अपना वचन भूल गए शर्त के अनुसार मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती हूँ अब मैं इस आठवें पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी लेकिन आपके आठवें पुत्र को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर आपको सौंप दूंगी इसके बाद गंगा अपने बच्चे को लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामा के नाम से विख्यात हुआ गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन भोग विलास से विरत हो गया और वे राजकाज में मन लगाने लगे एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते नदी के तट पर गए वहाँ उन्होंने एक सुंदर और गठिले युवक को गंगा की बहती धारा पर बाण चलाते हुए देखा बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुक गई थी इस दृश्य को देखकर राजा शांतनु दंग रह गए तभी गंगा उनके सामने प्रकट हुई उसने राजा को बताया कि यही आपका और मेरा आठवां पुत्र देव है महर्षि वशिष्ठ ने इसको शिक्षा दी है यह कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ है आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ गंगा अपने पुत्र देव को आशीर्वाद देकर चली गई। राजा शांतनु अपने तेजस्वी पुत्र को पाकर खुशी खुशी नगर लौटे देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे इस तरह से चार वर्ष बीत गए एक दिन राजा शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे वहीं उन्होंने एक सुंदर तरुणी को देखा उसका नाम सत्यवती था उस सुंदर युवती ने राजा शांतनु का मन मोह लिया उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की ने बताया कि मेरे पिता के सरदार हैं। आप उनसे अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ राजा शांतनु सत्यवती के पिता केवट के, के पास पहुँचे सत्यवती से विवाह करने की अपनी इच्छा उनके सामने जाहिर की। केवटराज ने कहा कि आपको एक वचन देना होगा कि आपके बाद हस्तिनापुर का राजा सत्यवती का पुत्र ही होगा केवटराज की यह शर्त राजा शांतनु को अच्छी नहीं लगी निराश मन से वे अपने नगर वापस लौट आए उनकी व्यथा को देखकर कर देव व्रत ने अपने पिता शांतनुछा की कि आपको किस बात की चिंता सता रही है राजा शांतनु से स्पष्ट जवाब न पाकर देव ने उनके सारथी से राजा की उदासी का कारण पूछा सारथी ने उस दिन राजा और केवट राज के बीच हुई बातचीत को वैसा का, वैसा का वैसा सुना दिया अपने पिता, पिता के मन की व्यथा को जानकर कर देव केवट राज के पास गए और बोले कि आप अपनी पुत्री का विवाह राजा शांतनु से कर दें। केवट राज ने पुनः वही शर्त देव के सामने रखी देव ने केवट राज को बताया कि मैं वचन देता हूँ कि पिता के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा देव प्रेद प्रेद के इस वचन से केवटराज संतुष्ट राज राज राज नहीं हुए बोले आर्य मैं जानता हूँ कि आप अपने वचन पर अटल, अटल रहेंगे लेकिन, लेकिन आपकी आप संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा हो सकता है कि वह हमारे नाती से राज्य छीन ले केवट राज के इस तरह के अप्रत्याशित प्रश्न से ऐसी पितृभक्त देवव्रत थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुआ उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा देव व्रत के इस कठोर प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ गया केवट राज ने खुशी, खुशी खुशी अपनी पुत्री को देव व्रत के साथ विदा कर दिया सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए और विचित्र वीर। सत्यवती के बड़े पुत्र चित्रांग्रत बड़े ही वीर थे किंतु किसी गंधर्व के साथ युद्ध में भी मारे गए उनकी कोई संतान नहीं थी इसलिए उनके छोटे भाई विचित्र वीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया विचित्र वीर्य अभी कम उम्र के थे इसलिए राजकाज भीष्म को ही देखना पड़ता था। जब विचित्र वीर्य विवाह के योग्य हुए तब भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला था भीष्म उस स्वयंवर में पहुंचे उस स्वयंवर में देश, देश विदेश देश के राजकुमार शामिल हुए थे विश्व सभी राजकुमारों राज को हराकर काशीराज की तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर पहुँचे काशीराज की बड़ी पुत्री सौ देश के राजा शाल्व को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी शाल्व ने विश्व के रथ का पीछा किया उसने भीष्म का विरोध किया इस पर शाल्व और भीष्म के बीच घोर युद्ध हुआ इस युद्ध में भीष्म ने शाल्व को हरा दिया भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। यहां विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय हुआ तो अंबा ने एकांत में भीष्म से अपने मन की बात बताई कि वह सौ देश के राजा शालु को अपना पति मान चुकी है भीष्म ने अंबा को उचित प्रबंध के साथ शालु के पास भेज दिया इधर अंबा की दोनों बहनों का विवाह विचित्र वि के साथ हो गया इधर अंबा जब शालू के पास पहुंची, तो उसने अंबा को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया शालू ने बताया कि भीष्म बलपूर्वक हरण करके तुम्हें ले गए हैं। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता अब उचित यही होगा कि तुम भीष्म के पास ही लौट जाओ और उन्हीं के सलाह के अनुसार कार्य करो बेचारी अंबा हस्तिनापुर लौट आई। उसने भीष्म को सारा हाल सुनाया। सुनायाचित्र वीर भी अंबा से विवाह करने को राजी नहीं हुए बेचारी अंबा न इधर की रही न उधर की हार कर वह भीष्म ऐसी बोली आप मुझे हर कर लाए हैं अतः आप मुझसे विवाह कर लें। भीष्म ने अंबा को अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाई और विचित्र वीर से विवाह करने का आग्रह किया किंतु विचित्र वीर ने उस आग्रह को अस्वीकार कर दिया विष्णु ने अंबा को समझा कर शाल के पास ही जाने की प्रार्थना की अंबा पुनः शाल के पास गई। इस बार भी शाल ने उसकी विनती को ठुकरा दिया इस तरह छह वर्षों तक अंबा हसीनापुर और सौ देश के बीच ठोकरें खाती रही इन सारी दुखों का कारण उसने भीष्म को माना अतः उसके मन में प्रतिहिंसा की आग जलने लगी लगी से बदला लेने के लिए अंबा कई राजाओं के पास गई और प्रार्थना की कि युद्ध करके विश्व से उसके, उसके अपमान, का अपमान का बदला ले किंतु राजा लोग विषम के नाम से ही डरते थे राजाओं से निराश होकर अम्बा तपस्वी ब्राह्मणों के पास गई। उन लोगों ने उसे परशुराम के पास जाने की सलाह दी अंत में ऋषियों के सलाह से अम्बा परशुराम के पास पहुंची। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया उन्होंने उससे पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो अम्बा भीष्म को मृत्यु दंड देना चाहती थी परशुराम ने अम्बा की प्रार्थना पर भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा युद्ध कई दिनों तक चलता रहा किंतु हार जीत का फैसला नहीं हो सका अंत में परशुराम ने हार मानकर कर अम्बा ऐसी कहा कि तुम भीष्म की ही शरण में जाओ किंतु अम्बा विचलित नहीं हुई, हुई। वह तपस्या करने वन में चली गयी अपने तपोबल से वह स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया जब कुरुक्षेत्र में कौरों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ तब भीष्म के विरुद्ध रथ पर शिखंडी आगे बैठा था भीष्म यह जानते थे कि अंबा ही शिखंडी का रूप धारण कर रथ पर बैठी है इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना उचित नहीं समझा इस युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके विषम पितामा आरोप बाढ़ चलाया और विजय प्राप्त की जब भीष्म होकर धरती पर गिरे तब अंबा का क्रोध शांत हुआ विचित्र वीर की वेरे रानी, रानी अंबालिका की दासी, दासी ने धर्मदेव को जन्म दिया जो आगे चलकर विदुर के नाम से विख्यात हुए विदुर को धर्मशास्त्र शास्त्र तथा राजनीति का अथाह ज्ञान था उनके ज्ञान से प्रभावित होकर ही विश्व ने उन्हें युवावस्था में ही धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था जिस समय तृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी थी उसी समय विदुर ने उसे रोकने के लिए धृतराष्ट्र से विनती की थी कि आप इस खेल को रोक दें ध्रतराज विदुर, विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को समझाया कि तुम जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर बड़ा बुद्धिमान है। उनका कहना था कि जुआ खेलने से आपस में विरोध बढ़ेगा यह हमारे राज्य के नाश का कारण बनेगा धृतराज ने अपने बेटे को बहुत समझाया किंतु वह कभी नहीं माना ध्रतराज अपने बेटे दुर्योधन से बहुत प्यार करते थे अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध टाल नहीं सके और युधिष्ठिर के पास जुआ खेलने का न्योता भेज दिया विदुर युधिष्ठिर के पास गए और जुए खेलने से होने वाली हानियों से अवगत कराते हुए उन्हें जुआ खेलने से मना किया किंतु युधिष्ठिर अपने चाचा तृतराष्ट्र के न्यु को अस्वीकार कैसे कर सकते थे युद्ध या खेल भारे में बुलाए जाने, जाने पर नहीं जाना क्षत्रिय धर्म, धर्म नहीं है यह कहकर युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए चल जाए महाभारत की आगे की कथा आप दूसरे भाग में सुन सकेंगे